संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व हिंसा और मांस भक्षण की निंदा तथा मांस न खाने की प्रशंसा वैशम पायन जी कहते हैं जन्म विजय तदनंतर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने बाणसैया पर पड़े हुए पितामह विष्णु से पुनः प्रश्न किया युधिष्ठिर ने पूछा महामते देवता ऋषि और ब्राह्मण वैदिक प्रमाण के अनुसार सदा अहिंसा धर्म की प्रशंसा किया करते हैं अतः मैं पूछता हूं कि मन वाणी और क्रिया से भी हिंसा का भी आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है ने कहा पुरुषों ने, अर्थात मन से वाणी से तथा कर्म से हिंसा न करना और मांस न खाना इन चार उपायों से अहिंसा धर्म का पालन बतलाया है इनमें से एक अंश की भी कमी हुई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 और चित्त के द्वारा कल्पना भी नहीं हो सकती मांस की प्रशंसा करने से भी उसके खाने का पाप लगता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है कितने ही साधु पुरुष की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर अपने मांस से दूसरों के मांस की रक्षा करके स्वर्गलोक में गए हैं युदिखिर इस प्रकार चार उपायों से जिसका पालन होता है उस अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किया गया यह संपूर्ण धर्मों में है। औोतर ने पूछा पितामह, आपने अनेकों बार बतलाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि मांस खाने से क्या हानि होती है और न खाने से क्या लाभ पहुंचता है जो स्वयं पशु का वध करके उसका मांस खाता है या दूसरे के मारे हुए पशु का मांस भक्षण करता है अथवा जो दूसरे के खाने के लिए पशु का वध करता है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 अंत में उन्होंने जो सिद्धांत निश्चित किया है उसे बता रहा हूं सुनो जो पुरुष व्रत का पालन करता हुआ प्रति मास मधु और फल मिलता है सप्तर्थी बाल खिल और मरीची आदि मनीषी महर्षि मांस न खाने की ही प्रशंसा करते हैं स्वयंभू मनु का वचन है कि जो मनुष्य न मांस खाता न पशुओं की हिंसा करता और न दूसरे से ही हिंसा कराता है वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र है जो पुरुष मांस का त्याग कर देता है उसका कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता वह सबका विश्वास पात्र हो जाता है तथा साधु पुरुष सदा ही उसका आदर करते हैं धर्मात्मा नारद जी कहते हैं जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उसे अवश्य ही दुख उठाना पड़ता है बृहस्पति जी का कथन है जो मधु और मांस त्याग देता है उसे दान, यज्ञ और तपस्या का फल प्राप्त होता है। है मेरा तो ऐसा विचार कि एक मनुष्य सौ वर्षों तक अश्वेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है और दूसरा मांस न खाने का नियम पालन करता है तो उन दोनों का कार्य समान ही है मधु और मांस का त्याग कर देने से मनुष्य सदा यज्ञ करने वाला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 जिन्हें मांस पर जीव का चलाने वाले पापी पुरुष बलपूर्वक मारा भय होता होगा? इसलिए तुम मांस त्याग देने को ही धर्म, स्वर्ग और सुख का सर्वोत्तम आधार समझो। अहिंसा, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है अहिंसा से ही धर्म की उत्पत्ति होती है मांस घास लकड़ी या पत्थर से नहीं पैदा होता वह जीव की हत्या करने पर ही मिलता है अतः उसके खाने में बहुत बड़ा दोष है जो लोग स्वाहा अर्थात अर्थात देव यज्ञ यज्ञ यज्ञ और और का का करके अमृत भोजन करने वाले तथा सत्य के प्रेमी हैं वे दे देवता हैं, किंतु जो कुटिलता और असत्य भाषण में प्रवृत्त होकर सदा मांस भक्षण किया करते हैं उन्हें राक्षस समझना चाहिए जो मनुष्य मांस नहीं खाता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 जगत में यदि मांस खाने वालों का अभाव हो जाए तो पशुओं की हिंसा करने वाला भी कोई न रहे इंसान मनुष्य मांस खोरों के लिए ही प्राणियों का वध करता है यदि मांस को समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दे तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाएगी हिंसा करने वालों की आयु क्षीण होती है इसलिए अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य को मांस का परित्याग कर देना चाहिए जैसे यहां हिंसक पशुओं का लोग शिकार खेलते हैं उसी प्रकार जीवों की हिंसा करने वाले भयंकर मनुष्यों को दूसरे जन्म में सभी प्राणी क्लेश पहुंचाते हैं उस समय उन्हें कोई संकट से बचाने वाला नहीं मिलता लोभ से बुद्धि के मोह से बलवीर्य की प्राप्ति के लिए अथवा पापियों के संसर्ग में आने से मनुष्य की अधर्म में रुचि हो जाती है जो दूसरों के मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है चैन से नहीं रहने पाता। करने वाले महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया है कुंती नंदन पूर्व काल में मैंने मार्कंडे जी के मुख से मांस खाने के जो दोष सुने हैं उन्हें बता रहा हूँ सुनो जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों को मारकर अथवा उनके स्वयं मर जाने पर उनका मांस खाता है वह उन प्राणियों का हत्यारा ही समझा जाता है जो मांस खरीदता है वह धन से जो खाता है वह उपभोग से तथा जो मारने वाला है वह वा शस्त्र प्रहार करके या फांसी लगाकर पशुओं की हिंसा करता है इस प्रकार तीन तरह से प्राणियों का वध होता है जो मांस को स्वयं तो नहीं खाता पर खाने वाले का अनुमोदन करता है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 मांस का भक्षण न करने से उससे भी विशिष्ट धर्म की प्राप्ति होती है जो मांस, खोरों के लिए की हत्या करता है, मांस खाने वाले को नहीं जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक यज्ञ यागा के नाम पर मांस के लोभ से प्राणियों की हिंसा करता है वह नरक गामी होता है जो पहले मांस खाने के बाद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 कि संसार के ये निर्दयी मनुष्य महान राक्षसों की तरह अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का परित्याग करके मांस का स्वाद लेना चाहते हैं ये मालपुए तरह तरह के साग और रसली मिठाइयों को भी उतनी रुचि से नहीं खाना चाहते जितनी रुचि मांस के लिए रखते हैं अतः तो मैं मांस न खाने से होने वाले लाभ और उसे खाने से होने वाली हानियों को पुनः सुनना चाहता हूँ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 जिनका स्पर्श अत्यंत कठोर और दुखदायी होता है कष्ट पाते रहते हैं मांस लोलुप जीव जन्म लेने पर भी परवस होते हैं वे बार बार शस्त्रों से काटे जाते हैं और पकाए जाते हैं उनकी यह दुर्गति प्रत्यक्ष देखी जाती है वे अपने पापों के कारण कुंभी नरक में डाले जाते और भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेकर गला घोट घोट कर मारे जाते हैं इस प्रकार उन्हें बारम्बार संसार चक्र में भटकना पड़ता है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 जिसका वध किया जाता है वह प्राणी कहता है मानस भक्षात भक्षिष्य तमप्य हम अर्थात आज मुझे वह खाता है तो कभी मैं भी उसे खाऊंगा यही मांस का मानसत्व है इसे ही मांस शब्द का तात्पर्य समझो इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में पहले घातक को मारता है